नमस्कार मित्रों मैंने एक फेसबुक नोट्स लिखा था स्वराज पुस्तक के ऊपर अरविंद भाई की जो स्वराज पुस्तक है तो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि वीडियो बनाऊं तो स्वराज उस समय मैंने पढ़ी थी फेसबुक नोट्स लिखे मुझे एक साल हो गया तो मैं स्वराज की गुजराती हिंदी ये गुजराती अनुवाद है ये हिंदी औ ये गुजराती है, ये तीनों ले आया, और फिर से एक बार पढ़िए और इसके पर मटेरियल बना रहूँ, अब पहले ये स्वराज हिंदी जो उन्होंने ओरिजिनल लिखी है, बुक का फॉर्मेट देखिए, जबी भी एक्टिविस्ट आप से बात करेंगे अरविंद भाई के, वो आप थोड़े भी उनसे तर्क करोगे कि ये problem कैसे solve करना, ये problem कैसे solve करना, वो सिधा बोलेंगे, स्वराज किताब पढ़ लो, बैश सत्तर पेज की किताब है, मैंने एक specific question पूछा, तो मुझे कौनसा chapter और कौनसा section पढ़ना है, आप किसी right to recall activist से बात करोगे, तो आपको यह न तो वो कहेगा Right to Recall District Education Officer Section 30.2 तो वो दो-तीन पेज का एक specific section है Chapter 30 में Section 30.2 गरीबी की बात हो रही होगी तो MRCM Chapter 5 में कहेगा Section 5.9 की MRCM का draft है Section 5.6 में explain किया है कि इसे गरीबी कैसे कम होगी यानि कोई भी specific question होगा तो एक 2-3 page का answer होगा कि ये particular page पढ़ने हैं जबकि वो ये सुधा स्वराज की किताब थमा देंगे आपको कि ये 70 पेज की किताब पढ़ो इसमें आपको जवाब मिल जाएगा भाई कौन से पेज पे जवाब मिलेगा तो मैं अक्सर उनको पूछता था कि मुझे चैप्टर नंबर दो और सेक्शन नंबर दो तो जवाब नहीं देते थे बाद में मैंने देखा कि इस किताब में कहीं चैप्टर नंबर न इसके अंदर भी chapter के number नहीं है section के number अब page number है वो क्यों useful नहीं है क्योंकि इसका reprint होता है मान लो उस reprint में page की size अलग है तो page number बदल जाएंगे वो मेरे साथ भी यही होता है इसका जब reprint निकलेगा तो इसमें बहुत सारे नए section आएंगे page number बदल जाएंग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 チャプターの section は何をしているかを見て、何のかを見て、何をを見て、しているのかを見て、何をのかを見て、ているのかを見をしるのかをしいのかを見て、何をしているのかをいるのかをいるのいるのかを見のかをのかを見て、るかをしているのかを見て、何をしてのかをのかを見て、るのかを見て、何をしているのしているのかをいるのかを見て、何をしているのかをい सरकार है पूरा इस पे चलता है, यह है गैजट, इसमें जो छपता है, अफसर है वो इसका इंस्ट्रक्शन पढ़के उसको फॉलो करता है, तो इसमें समस्या है तो भरपूर दिये, problem east, problem west, problem north, problem south, problem center, दुनिया भर के problem इसमें दिये, इसमें लिखा है heading में उपाई, और उपा 私が見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時た時に見た時に見た時にに見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に見た時に कि जिससे आपका उपाय इंप्लीमेंट होगा तो उनके एक भी एक्टिविस्ट नहीं दे पाए अरविंद भाई से क्या बात हुई वो बाद में मैं कभी कहूँगा उन्होंने कभी कोई गैजेट के ड्राफ्ट नहीं दिए इसमें कहीं भी प्रोसीजरल सॉल्यूशन नहीं है वेग और डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन है हर तरह के कि लोकपाल होना च उसमें और जो print version है उसमें काफी notable difference है जैसे एक difference मैं आपको बताऊं वो लोकपाल के उपर है जो pdf net पर है उसमें साफ साफ लिखा है ピーポーネはパワーと Recall a Lokpal if Lokpal is found to be corrupt。みなさん、ピーポーネはパワーと Recall a Lokpal if Lokpal is found to be c o r r u p जो प्रिंट वर्जन है हिंदी गुजराती अंग्रेजी तीनों में कहीं नहीं लिखी गई। अब इसमें लैंग्वेज किसे कहानियाँ वाली सिंपल है? अब दूसरा मेरा पॉइंट जो आता है वो है जनलोकपाल का ड्राफ्ट। ये जनलोकपाल का ड्राफ्ट है। जनलोकपाल 2.2 कुछ 40 पेज का ड्राफ्ट है, जिस तरह से इसकी 80 पेज की किताब है हिंदी में, अंग्रेजी में, गुजराती में और भाषाओं में भी बनी है मराठी में मैंने उनको कई बार कहा था कि ये जनलोकपाल का जो ड्राफ्ट है वो भी आप बुकलेट के फॉर्म में छपवा सकते हैं तो बोलता है नहीं वो नेट पे पढ़ा आप खुद प्रिंटआउट निकाल लो कि छपवाने के पैसे नहीं है या� जनलोकपाल का ड्राफ्ट का कानून जो है 40 पेज का वो और उसके आगे पीछे 20-20 पेज की कमेंट्री, एक्सप्लेनेशन या 40 पेज की या 80 पेज की कमेंट्री, तो मान लो 100 पेज की किताब हो जाती है, तो ये 20 रुपए की किताबें और लोग 20 रुपए में खरीद रहे हैं, ये किताब शायद 30-40 की हो जाती है, तो वॉलेंटि� 20 मई 2011 को आया क्यों क्योंकि 26 मई 2011 को मीटिंग थी अहमदाबाद में और अप्रैल 28 2011 को मैंने ये इंडियन एक्सप्रेस में एडवरटाइज़ दिया था और इंडियन एडवरटाइजमेंट ये एडवरटाइजमेंट मैंने दिया था 28 अप्रैल 2011 को और इस एडवरटाइजमेंट में मैंने लिखा था प्लीज प्रोवाइड ड्राफ्ट इन हिंदी और मैंने यहाँ पे जो अहमदाबाद में लोकपाल का ग्रुप था मैंने उनको कहा था कि अन्ना जब 26 मई को 26 मई 2011 को अहमदाबाद आएंगे तो मैं उनको ये 40 पेज का अंग्रेजी ड्राफ्ट हाथ में थमाऊंगा और कहूँगा कि मुझे इसका एक पेज प तो मैं उनको कहूंगा कि जब आपने ये कानून पढ़ा नहीं है तो कैसे मान लिया कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा? उस समय लोकपाल की हवा बहुत गर्म थी, आज कम हो गई है। तो जल्दबाजी में उन्होंने फिर हिंदी का ड्राफ्ट निकाला और खैर छोड़ो वो ड्राफ्ट भी उसकी भी कोई बुकलेट नहीं निकाली गई। अब ये और हिंदी भी इतना मुश्किल है, अंग्रेजी इतना मुश्किल है कि लंदन का वकील भी नहीं समझ पाएगा। जैसे मैं इसका एक पैराग्राफ आपको पढ़के बताता हूँ। ジャン・ローク・パーキー l ら始 o た時に、この時に、produce or cause to be produced Any property, document, or thing which is necessary or useful for relevant inquiry for the proceedings conducted by him. This paragraph. Now, I will tell you in the next paragraph. Subject to the provisions of this section for the purpose of any investigation, including the preliminary inquiry, if any, comma, before such investigation, bracket close, under this Act, the Lokpal may require. कोई पब्लिक सर्वेंट और कोई अन्य दूसरा पर्सन हो जो इन्हें इस ओपिनियन मतलब ये ऐसी अंग्रेजी जानबूझकर लिखी है कि एक्टिविस्स को समझ ही न पाए, फिर भी एक्टिविस्स यदि दो तीन बार चार बार पढ़ेगा तो उसको एक बार समझ में आ जाएगी कि ये जानबूझकर कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश लिखी गई है, ज जनलोकपाल के ड्राफ्ट की हिंदी और अंग्रेजी, जिस तरह से इस तरह की बुकलेट बनाइए, बुकलेट क्यों नहीं बनाई तो उन्होंने कहा कि लोगों को कानून पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। भाई देश में जो लाखों वॉलेंटियर हुए थे, उनमें से 10-20 हजार तो ड्राफ्ट पढ़ते, ये 1 हजार कॉपी छपवानी हो इस तरह क पेज का कवर का सब खर्चा मिला के डिजाइन का खर्चा मैंने अपनाती हूँ कि वो तो मैंने खुद पीडीएफ मैंने खुद बनाई है लेकिन पीडीएफ दे दो तो एक हजार कॉपी एक लाख रुपए में छाप के दे देते हैं कोई भी ऑफसेट वाले ये किताब की कॉस्ट मैक्सिमम है कि बीस, बीस दे जनलोकपाल का इन्होंने किताब बनाई होती ड्र トポルキュージアティキエッバクワスカノネ Ye Janlok Palnea Ye MNC Palle Missionary Palle Iske Aneke Bato Multinational Companyoko Chandi Jandi Ojagi, Unesive Gara Logoko Rishwa Deke Karidnai Aur Joe Batunoneswara Pustakmeliki, right to n n a g i Log सुप्रीम कोर्ट के जब तो वैसे ही सब के सब रिश्वत खो रहे, खुद शांति भूषण प्रशांत भूषण दोनों एडमिट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज रिश्वत खो रहे, है। और इनके जीवाल को भी एक बार एडमिट करना पड़ा, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के भ्रष्टाचार के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते थे। आपको याद हो जब � どうしても、このように撮影したら、このように撮影したら、このように撮影したら、このように撮影しこのように撮影したら、このように撮影したら、このように撮影したら、このように撮影したら、このように撮影したら、このように撮影したら、このように撮影したら、このように撮影したら、このように撮影したら、このように撮影したら、このように撮影したら、このように撮影したら、このように撮影したら、このように撮影したら、このように撮影したら、このように撮影したら、ここのように撮影したら、このように撮影したら、このように撮影したら、このように撮影したら、このように撮影 उन्होंने जनलोकपाल को नौकरी से निकालने का पावर सुप्रीम कोर्ट के जज को दिया है, आम आदमी को नहीं दिया है। अब इस किताब में एक भी गैजेट ड्राफ्ट नहीं है, जिसको गैजेट में छापा जा सके और कोई भी समस्या का सॉल्यूशन आए। रोपीट के एक प्रोसीजर मुझे मिली, वो राइट टू रिकॉल सरपंच की, वो पे� तो हो सकता है पेज का साइज अलग हो चैप्टर का नाम है ग्राम स्वराज के लिए कानून चैप्टर का कोई नंबर नहीं दिया सेक्शन का नंबर भी नहीं दिया सेक्शन का टाइटल है सुझाव ग्रामसभा सर्वोच्च नहीं चाहिए और उसका सुझाव और सुझाव में क्या लिखा है यदि सरपंच ग्रामसभा की इच्छा का अनुपालन न करे तो ग्राम राइट टू रिकॉल सरपंच कैसे? यदि आधे से ज्यादा मतदाता सरपंच में सरपा सरपंच में अविश्वास व्यक्त करते हुए अपने हस्ताक्षर युक्त नोटिस राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपते हैं, तो राज्य निर्वाचन आयोग पंद्रह दिन के भीतर सभी हस्ताक्षरों की सत्यापित कराकर एक महीने के भीतर सत्यापन के बाद माओबि� あはサファーのように、サーパンをっていただけることを言うことができます。そして、このグラムのように、サンキュア・サーター・サーター・サーター・サーター・サーター・サーター・サーター・サーター・サーター・サーター・サーター・サーター・サーター・サ0 0 0サーター・サーター・サーター・サーター・サーター・サーター・ーター・サーター・サーター・サーター・サーター・サーター・サーター・サーター・サーター・サーター・サーー・サーター・サ 15,000 का गाउं में मैंने 8,000 सिखनेचर रिकटे किये तो 240 पेज का थपा हो गया आधे लोगों को गाउं में साइन करना आता नहीं है जो लिटरसी रेश्व है 18 से उपर की एज का इंडिया के अंदर वो है 58 परसंट जानि उनको सिर्फ अस्ताक्षर करना आता ह ウスコーカーが 40% のロゴを signed、40% のロゴを signed、40% のロゴを signed、40% のロゴを signed、40% のロゴを signed、2% のロゴを signed。2% のロゴをして、このロゴをして、このロゴをして、このロゴをして、このロゴを見て、このロゴを見て、このロゴを見て、このロゴを見て、このロゴを見て、 ये वॉटरलिस्ट है, ये वॉटरलिस्ट होता है उसके पास। वॉटरलिस्ट में कहीं भी सिग्नेचर का स्पेसिमेंट नहीं है, तो जो एप्लिकेशन पे 8-10 हजार वोटरों के सिग्नेचर है, वो वेरिफाई कैसे करेगा? और पहले तो वो उसको सीरियली शॉट करना पड़ेगा, कि कहीं एक ही आदमी ने दो बार साइन नहीं कर दिया, � और signature verify कैसे कि आधे लोगों को sign करना नहीं आता वो अंगुठे के निशान लगाए कि वोटर लिस्ट देख लीजिए कहीं भी अंगुठे के निशान नहीं है और अंगुठे का निशान compare करने के लिए तो forensic expert चाहिए तो ये signature gathering का procedure 100% बकवास है ये बात मैंने उनको 2004 में कई インフォメーション・コミッショナル・コミッション・コミッション・コミッション・コミッショいコミッシなン・コミッション・コミッション・コミッション・コミッション・コミッション・すミッション・ン・コミッション・コミッコミッション・コミッション・コミッション・ン・コミッション・コミッション・コミッン・コミッション・コミッション・コミッション・コミッション・コミッション・コミッション・コミッショ तो मैंने विकल्प में भी दिया था कि व्यक्ति खुद पटवारी की कचरी में जाए, या उसने रजिस्टर कराया और उसके बाद जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई, मैंने एटीएम का प्रपोजल दिया था कि एटीएम कार्ड हरेक नागरिक को दिया जाए, नागरिक है वो एटीएम कार्ड कार्ड स्वाइप करेगा का, एटीएम उसका फ どういうことどういうことどういうことどういうことどういうことどういうことどういうことどういうことどういうこと サワーラーが行きたいと言っていいの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 ये सब बकवास प्रोसीजर है और मैं उनके कार्य करता हूं कि बहुत रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्रोसीजर पे ध्यान दीजिए क्योंकि एंड में मैं दोबारा बोलता हूं अरविंद गांधी का गेम क्या है अरविंद भाई का सॉरी अरविंद अरविंद भाई अरविंद गांधी नहीं अरविंद भाई का गेम क्या है कि वो राइट टू रिक और ये गेम शांति भूषण ने 1977 में खेला था 1977 में शांति भूषण जब लॉ मिनिस्टर बने हैं क्योंकि वो 74 से राइट टू रिकॉल का प्रचार करते थे प्रशांत भूषण के पिता जी वो एक बहुत ही वो उनका बेसिकली उनका पीआईएल का धंधा है पब्लिक इंटरेस्ट रिटेगेशन का सुप्रीम कोर्ट के जजों को ऋणवत दे� और उन्होंने देवी इंदिरा गांधी के खिलाफ जजमेंट लाये थे हाईकोर्ट के एक जज को प्रश्वत देके इंदिरा देवी इंदिरा गांधी की कोई गलती नहीं थी वो जजमेंट आप पढ़ लेना इलाहाबाद हाईकोर्ट का जगमोहनलाल का जजमेंट है वो शांति पुष्पन ने करवाया था देवी इंदिरा गांधी की सरकार गिराने पे किसके AR, and, 1974年の Right to Recall の、right、Rec 1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1にの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1 9の1つの1つの1の1 9の1つの1つのつの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1つの1 और 10% लोगों के signature तो किसी भी दी नहीं कठा हो जाएंगे, तो बार-बार recall होगा, इसलिए उन्हों ने ऐसा procedure, right to recall का proposal में ला दिया, कि लोग खुद उस पे ठुठू करने लगए, और फिर right to recall का concept पुरा बननाम हो गया, 30 साल के लिए मुमेंट टल गई, और 98 में फिर मैंने 20 अब decision making कैसे होगा स्वराज में कि national level का मानलो राज्य level का decision है कि कोई highway बनाना है या कोई भी कानून है तो मैंने procedure propose किया कि assembly में कोई भी कानून प्रस्तावित है तो नागरीक पटवारी की कचरी में जाके हाना register कर सकता है アメレカは 50% の人を持っていました。 तो एसेम्बली को अपना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है ये वो प्रस्ताव अपने आप पास या रिजेक्ट हो गया और आदमी कैसे वोट करेगा एसएमएस से करेगा एटीएम से करेगा या तो खुद पटवारी की कचरी में जाके करेगा लेकिन इन्होंने क्या प्रपोज़ दिया है कि राज्य स्तर पर करने से पहले ग्राम सभाओं की अनुमति どういうふうに言うか、2 grams の数が増えたら、2 grams の数が増えたら、どういうふうに言うか、2 grams の数が増えたら、2 s の数が増えたら、2 g 0 a m 2 0数が増2 g 0 a m s の数が増えたら、2 grams の数が増えたら、これが最高の数です。今日11 1の1 1の1月1日の1月1日の1 1の1月1 2 0 1 0 1日の1月1の1月1 1月1日0 1月1日の1 1の1 1の1月1日の1月1日の1月1日の1 1の1月1日の1月1日の1月1日の1月1日の1月1の1の1月1日の1日の1日の1日の1日の1月1日の1日の1 1 1 चैप्टर का नंबर उन्होंने दिया नहीं है, चैप्टर का टाइटल है जनता का तिलक करो, और टॉपिक का टाइटल है स्वराज की व्यवस्था में नीड़ा ही कैसे लिए जाएंगे, ये सेक्शन का हैडिंग है, सेक्शन का भी नंबर नहीं दिया है उन्होंने, और इसमें लिखा है कि 5% ग्राम सभाएं प्रस्ताव पारित करती हैं � तो इसमें तो हर एक ग्राम सभा में होट लग जाएगी कि वो अपने आप को दस ग्राम सभा में बांटते, तो उसके दस वोट होंगे। और यदि ग्राम सभाओं के वोट की अलग-अलग वेटेज है, संख्या के मतलब वहाँ पे कितने वोटर हैं उसके हिसाब से, तो वो कहीं यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, फिर एक ग्राम सभा में ग्राम सभा की मीट 1グラムの数が2グラムの数が2グラムの数0 0グラムの数が2グラムの数が2グラムの数が2 0 0ムの数が2グラムの数が2 0 0 0の数が2 0 0ムの数が2グラ0の数が2グ0 0の数が2グラムの数が2 0ラムが2グラムの数が2グラムのが2グラムが2グラムが2グラムが2グラムが2グラムが2グラムが2グラムが2グラムが2グラムが2グラムが2グラムが2グラムが2グラムが2グラムが2グ अब दोनों ग्राम सभा का क्या सेम वेटेज होगा क्योंकि दोनों में वोटरों की संख्या अलग रहेगी एक में सिर्फ 100 वोटर वोट डालने आए थे दूसरे में 4000 वोटर वोट डालने आए थे तो ये कहीं भी इसमें स्पेसिफाई नहीं किया यानी लूसेंट्स जिसको बोलते हैं लूसेंटी लूसेंटे है इसमें तो जो एक्टिव उसका फोटो और जगह छाप रहा है कि इनकम डेट्स की नौकरी छोड़ दी इनकम डेट्स में रिश्वत नहीं ली रिश्वत नहीं ली तो कुछ काम भी तो नहीं क्या जो काम करने वाले अफसर होते हैं जो कि अपने सीनियर अफसरों को या मिनिस्टरों का भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं उनका तो और छह-छह महीने पे तबादला हो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 सोनिया गांधी के किचन कैमिनेट जो है नेशनल एडवाइजरी कमिटी उसके मेंबर बनने वाले थे। बाद में सुरपंखा गांधी ने तय किया कि नहीं अलग पॉलिटिकल पार्टी बनवा के इसको बड़ा प्रोजेक्ट देते हैं। खैर वो दूस दूसरी बात है। पर पेड़ मीडिया ने इतनी तारीफ की है कि इस तरह की चिकनी चुपड़ी बाते� कि ग्रामसभा डिसाइड करेगी या नहीं आप सोचते वो लोग डिसाइड करेंगे पर ग्रामसभा का मतलब क्या मीटिंग कौन बुलाएगा सरपंच सारे के सारे करप्त हैं और ग्रामसभा की मीटिंग बुलाने का पावर का सरपंच के पास होता है फिर राज्य सरकार का कानून है तो उसे शहरों में भी पास करना पड़ेगा तो ग्रामसभा का उन्होंने प アンダーバーキャンダーサン0ジャー・ウォーターキーサ0タジャー・ウォーターキー・ミッティング・ケセブラーゲイスレフィー・ウォーノーネボーラ・モーラ・サバーモーレギー・アバーギー・ハジャー・ドゥアジャーとモーレギー・ボーディー・コンディサイクルがオーケン・スペシファニーキーヤーエッセサイティボーディエゲネムジェイスモーレメニムジェオスモーレメアナイオドスレモーレヴォーディアンエエエッセサイティコメアマーモーレメニアナディアンアンディアンアンディアンアンディアンアンディアンアンディ तो कौन डिसाइड करेगा कि वो सोसाइटी कौन से मॉले में जाएगी और मीटिंग रखनी होगी तो इसमें भी मैंने ये सजेशन दिया कि भाई आदमी प्रस्ताव रखे और लोग ऐसे में से प्रस्ताव भाई यस नो रजिस्टर कर दे तो उन्होंने विरोध किया कि नहीं लोगों को मीटिंग में आना पड़ेगा अब हजार तो हजार लोग मीटिंग में आ कुछ लोग होंगे जो कि आधा घंटा एक घंटा बोलके सारा टाइम बर्बाद कर देंगे और इम्पोर्टेंट मीटिंग पे आएगा ही नहीं और दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट के भ्रष्ट न्यायाधीश को निकालना है तो आप पूरे देश में कितनी ग्राम सभा की मीटिंग बुलाओगे कितनी मॉल्ला सभा की मीटिंग बुलाओगे कोई प्रोसीजरल डिटेल उन्ह हर तरह के problem describe किया है solution एक भी नहीं है जैसे दूबार दूसरा example दूँ कि minerals का प्रश्टाजार इन्होंने describe किया कि कोईले की खान कि कोईले में कि अलोहे की खान में से लोहा निकलता है सिर्फ इतनी लागत पे बेचा जाता है इतने पैसे पे सरकार को रोयल्टी मिलती है सिर् पूरी किताब में कहीं उपाय डिस्क्राइब नहीं किया कि वो पैसा कैसे नकरी के खाते में आए वो कहीं डिस्क्राइब नहीं किया तो इसमें एक भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो कि गैजेट में छापा जा सकते हैं तो ये किताब लिखने का प्रपोस क्या है कि जो कमी एक्टिविस्ट होते हैं जिनको 私たちのディテールのディテールのディテールのディテールのディテールのディテールのディテールのディテールのディテールのディテールのディテールのディテールのディテールのディテールのディテールのディテールのディテールのディテールのディテールのディテールのディテールのディテールのディテールのディテールのディテールのディテールのディテールのディテールのディテールのディテールのディテールのディテールのディテールのディテールのディテー सिर्फ समस्याओं के उपायों की समारी है और कोई दूसरी किताब है जिसमें डिटेल्स हैं पर डिटेल वाली किताब एक्जिस्ट ही नहीं करती है यानी उनको मीटिंग में बुलाओ और जब मीटिंग में आएं तो उनका टाइम बर्बाद कर दो कैसे कि पॉलिटिकल पार्टी के काम करवाओ कि अब अब अब ये उपाय नहीं सोचना है अब वो क 何でしょうか カナンキャセライン、アニキャナンキサーチ、ジメダリカタた今アブジャム、ダフテネキバータイ、チョキボ、デリメ、デセブンアット、デセブンノコウ、シエム n ネカダワカレン、デセブンダスコウ、エミキ、メディング、ボーナネカやシエム、バナネカダワカ a ン、トジャム、カリアカダウン、プ n ャキバヤバン、i ーカーバナレン、ト、ライト・リコーカー、ダフト。 तो उन्होंने एक NDTV के इंटरव्यू में कहा कि हम राइट टू रिकॉल का कानून हमारी केंद्र सरकार में मजोरिटी आ जाएगी उसके बाद बनाएंगे ये उनके अपने शब्द हैं उन्होंने NDTV के इंटरव्यू में कहा है कि जब हमारी केंद्र सरकार में गवर्नमेंट आएगी तब हम राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट बनाएंगे झूठ पे झू Right to recall Delhi education officer, right to recall Delhi district supply officer यानी राशन गार्ड वाला, right to recall district health officer ये सारे कानून state government के अंदर आते हैं. Right to recall police commissioner नहीं आएगा क्योंकि दिल्ली का जो police department है वो center के अंदर आता है. इसलिए right to recall police commissioner वो pass नहीं कर सकते. पर ये पांच right to recall जो मैंने आपको गिनाए और भी है. वो तो वो pass कर सकते हैं. तो उसका ड्राफ्ट क्यों नहीं दे रहे जब election शुरू हो गए 7 November के आसपस form भरे जाएंगे 3 December को voting होने वाली है 8 December को result declare होने वाला है 10 December को उनकी government बनने वाली है और 15 December को कानून पास करने की बात हो दिये तो अब right to recall का कानून का ड्राफ्ट क्यों नहीं आय और आज घायल भी नहीं। Right to Recall की बात वो लिखने के लिए क्यों मजबूर हो गए? क्योंकि उनके एक्टिविस को Right to Recall की बात अच्छी लगी, वरना उन्होंने कभी Right to Recall की बात नहीं की थी। और जब Right to Recall लोकपाल की बात उनको करनी पड़ी, उन्होंने की, और जब मल्टीनेशनल कंपनियों के एजेंट का प्रेशर आया होगा, तो उन्होंने वो � या पीडीएफ को कंपेयर कर लो नेट पे जो है और किताब को कंपेयर कर लो तो इससे मैं आपको एंड में सजेशन क्या दूंगा कि आप ये किताब पढ़ने के बाद अरविंद भाई से खुद मिलो गूगल एंगल पे स्काइप पे फोन करके परसेंट टू परसेंट फेस टू फेस फेस्ट मीटिंग करके उनकी परमिशन से बोलो कि हमको आपको ड्राफ्ट से रिलेटेड Right to recall MP draft, right to recall PM का draft, right to recall जनलोकपाल का draft, और उसका आप जो भी जवाब देओगे हम आपकी परमिशन से YouTube पे डाल देंगे आप मिलो और उनसे पूछो, और उनका जवाब यही होगा कि हमने कमेटी बिठा दी है और कमेटी एक घिसा बिठा शब्द हो गया इसलिए वो policy group शब्द इस्तेमाल करते हैं क्योंकि committee शब्द है वो Congress पिछले 6 साल से इस्ते� तो प्रशांत भूषण ने अहमदाबाद में कहा था कि हम दो महीने के अंदर ड्राफ्ट देंगे। तो सितंबर चला गया, अक्टूबर चला गया, अब 10 दिन बचे उनका दो महीने का टाइम फ्रेम खत्म होने में, अभी तक कोई ड्राफ्ट नहीं आया राइट टू रिकॉल का। तो आप उनसे ड्राफ्ट मांगिए और ड्राफ्ट मांगोगे, तो अपने आ